देवी भागवत पांचवा स्क निशुंभ और शुंभ का बध जी कहते हैं देवी की बात सुनकर अभिमान में प्रमत्त रहने वाला निशुंभ तेज धार वाली तलवार तथा अष्टचंद्र नामक ढाल लेकर दौड़ा उसमें असीम बल था उसने तुरंत तलवार से सिंह के मस्तक को चोट पहुंचाई पैतृक बदलते हुए भगवती जगदम्बिका पर भी वार करना आरम्भ किया तब देवी ने अपनी गदा से निशुंभ की तलवार के प्रहार को रोककर फरसे से उसके कंधे पर आघात किया उस महाभिमानी दैत्य का कंधा तलवार से आहत हो गया फिर भी उसने उस पीड़ा को सहकर चंडिका पर शस्त्र चलाना चालू रखा तब देवी ने सबको भयभीत करने वाली अपनी घोर घंटा ध्वनि की साथ ही निशुंभ का वध करने की इच्छा प्रकट करती हुई वे बारम्बार मधु पीने लगी इस प्रकार अत्यंत भयंकर देवा संग्राम होने लगा सभी परस्पर दूसरे को जीतने के लिए लालायित थे मांस खाने वाले गीध और कौमे आदि पक्षी तथा कुत्ते और सियार प्रभृति भयंकर जानवर अत्यंत तृप्त होकर नाच रहे थे उस समय दानवों के मृत शरीरों से तथा रुधिर बहाते हुए हाथियों और घोड़ों की लाशों से पटी हुई वह युद्धस्थली अनुपम शोभा पा थी धराशाई दानों को देखकर निशुंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही अपनी भयंकर गदा लेकर वह बड़ी शीघ्रता के साथ देवी पर झपटा अभिमान में चूर रहने वाले उस दैत्य ने गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार किया फिर गदा उठाई और हंसकर देवी पर प्रहार करने दौड़ा अब देवी के मन में भी अपार क्रोध छा गया निशुंभ सामने खड़ा होकर मारने को उद्यत था उसे देख भगवती जगदम्बा कहने लगी देवी ने कहा मूर्ख मैं तलवार चला रही हूँ जब तक यह तेरे गले के पास न पहुँच जाए तब तक ठहर जा फिर तो तेरा यमराज के घर जाना सर्वथा निश्चित है व्यास जी कहते हैं इस प्रकार कहकर भीषण तलवार से भगवती चंडिका ने तुरंत निशुंभ के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया देवी के प्रयास से मस्तक कट जाने पर वह अत्यंत विकराल धड़ हाथों में गला लिए देवताओं को भयभीत करता हुआ नाचने लगा अब अब देवी ने अपने चमकीले बाणों से उस दानों के हाथ पैर काट डाले। अब पर्वत की तुलना करने वाला वह वा नीच दैत्य होकर पृथ्वी पर पड़ गया उस दैत्य में अत्यंत भयंकर पराक्रम था उसके गिर जाने पर सेना में भीषण हाहाकार मच गया सैनिक भय से कांप उठे सभी सैनिक रुधिर से भींग चुके थे हथियार फेंक कर करते हुए राजभवन पर जाकर ठहरे क्योंकि इस बीच में शुंभ लौट गया था तब शत्रु के संघार की शक्ति रखने वाले शुंभ ने आए हुए दैत्यों को देखकर उनसे पूछा निशुंभ कहाँ है घायल होकर तुम्हारे भागने का क्या कारण है शुंभ दानवों का राजा था उसकी बात सुनकर भागकर आए हुए दैत्य नम्रता नम्रतापूर्वक होने लगे राजन आपके भाई निशुंभ प्राणों से हाथ धोकर युद्धभूमि में सो गए हैं उनके जितने अनचर थे उन्हें भी उस स्त्री ने मार डाला है वहाँ के ये समाचार जानने के लिए हम आपके प समाचार बताने के लिए हम आपके पास आ गए हैं राजन जिसने संग्राम में निशुंभ को मार डाला है उस चंडिका के साथ अब युद्ध करने का अवसर नहीं है देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से ही यह कोई अद्भुत देवी प्रकट हुई है दैत्य का संहार करना ही इस देवी के अवतार का प्रयोजन है यह निश्चित जान लेना चाहिए यह साधारण स्त्री न होकर सर्वोत्कृष्ट शक्ति रखने वाली कोई महादेवी है इसके चरित्र अचिंत्य हैं। देवता लोग भी कभी इसे नहीं जान सकते भांतिभा के रूप धारण करने वाली यह देवी माया के रहस्य को सम्यक प्रकार से जानती है इसके भूषण बड़े अद्भुत हैं यह हाथ में संपूर्ण आयुध लिए हुए हैं गूढ़ चरित्र वाली इस देवी को जानना साधारण बात नहीं है जान पड़ता है मानो दूसरी कालरात्रि ही हो सबके गुप्त रहस्य को जानने वाली व वा पूर्णतामय देवी संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न है देवता आकाश में रहकर पूर्वक उसकी स्तुति कर रहे हैं परम अद्भुत स्वरूपनी वह श्री देवी देवताओं का ही कार्य सिद्ध कर रही है आप यदि शरीर को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस समय भाग जाना ही परम धर्म है